शिवपुराण रुद्र संहिता सूर्य कहते हैं महर्षियों भगवान हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मनुष्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे ब्राह्मणों भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए वे उनके देवय साप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए थे उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर कर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार कहा शिवगण बोले ब्रह्मण हम दोनों शिव के गण हैं मुने हमने ही आपका अपराध किया है राजकुमारी श्रीमती के स्वयंबर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दे दिया वहां कुय जान कर हमने चुप रह जाना ही अपने जीवन रक्षा का उपाय समझा इसमें किसी का दोष नहीं है हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है प्रभो अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए नारद जी ने कहा आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सतपुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था इसीलिए आप दोनों को मैंने श्राप दे दिया शिवगणों मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा तथापि तो मेरी बात सुनिए मैं आपके लिए धार की बात बता रहा हूं। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें मुनिवर विश्रभा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रीय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे